नोशो ठॉक जस बनिहार धरे सिर गा घर नंबर थ्री हम सतनाम के व्यापारी भाई हम नाम के व्यापारी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 धर्मद्यापारी धर्म दपारी धर्म थोड़े दिन की जिन जिंदगी मन चेत गवार थोड़े दिन की जिंदगी मन चीत गवा का के तन पुतरा डोरा सहबार नाना नाच ना नच नाच संसार थोड़े दिन की जिंदगी मन चेत गवा हे काची माटी के गहलिया भरिले पनिहार पानी परत गल जाव ठाड़ी पछताए रे मन चीत गवार थोड़ी दिन की जिंदगी चीत गवार जस हुआ के घरों हरा जस बालू के हवा लगे सब मिटी गए जस करतब तब प्रे थोड़े दिन की जिंदगी मन चीत गवा ओछे जल की नदिया हो बहे अगमयार उहाँ नाव नहीं हो कस उतर कस उतर पार थोड़े दिने की जिंदगी गवार रे मन च ग धर्म गुरु समारथ हो जाको यदल यपार धर्म दास गुरु समारथ हो जाको यदल यपार साहब कबीर सत गुरु मिले आवागमन निवार, हे मन आवागमन आवागमनिवार हे निवार, थोड़े दिन की जिंदगी चेत गवार re man chet gawar re man chet gawar re man chet gawar re man chet gawar यह मोहब्बत में ही देखा है कमाल जिसने कुछ खोया वही कुछ पा गया धर्मदास धनी थे तो गरीब थे व्यापारी थे तो भिकमंगे थे जब सब लुटा दिया भिकारी हुए तो सम्राट हो गए निर्धन हुए तो धनी हो गए पकड़ गरीब की होती है जहां पकड़ है वहां गरीबी है जितनी पकड़ है उतनी गरीबी है गरीबी का कोई संबंध नहीं इस बात से कि क्या तुम्हारे पास है क्या तुम्हारे पास नहीं ना ही अमीरी का कोई संबंध है इस बात से गरीबी और अमीरी तुम्हारी पकड़ की मात्राओं के नाम है गरीब जोर से पकड़ता है डरा है कि कहीं छिन ना जाए प्राण कप रहे कहीं छूट ना जाए कोणियों पर सारे जीवन को आधारित किया है अमीर वही है जिसे जाने का भय चला गया जो मुट्ठी खोल देता है वही अमीर है मुट्ठी तभी खुलती है जब भीतर का धन मिल जाए भीतर का धन मिल जाए तो बाहर का धन अपने से व्यर्थ हो जाता है बड़ा धन मिल जाए तो छोटा धन अपने से व्यर्थ हो जाता है असली सिक्के मिल जाएं तो नकली दो कौड़ी क्यों हो जाते जब तक असली की झलक नहीं तभी तक नकली की पकड़ है तो ध्यान रखना मैं तुमसे नहीं कहता हूं कि तुम नकली को छोड़ दो मैं तुमसे कहता हूं असली को पालो नकली अपने से छूट जाएगा मैं तुमसे नहीं कहता हूं संसार से भाग जाओ मैं कहता हूं परमात्मा को अपने में बुला लो संसार तुमसे भाग जाएगा तुम संसार में ही रहोगे और फिर भी संसार तुम्हारे भीतर नहीं होगा यही धनी का लक्षण है ऐसी ही घड़ी में कबीरदास ने अपने इस शिष्य धर्मदास को धनी धर्मदास कहा था धर्मदास बड़े व्यापारी थे लाखों का व्यवसाय था स्वभावता है जब परम संपदा मिली तो व्यापारी व्यापारी की भाषा में ही बोलेगा हमारी भाषा तो हमारे अनुभव पर टिकी होती जीसस बोलते हैं उसी तरह जिस तरह एक बड़े का बेटा बोले और कबीर बोलते हैं उस तरह जैसे एक जुलाहा बोले मीरा बोलती है उस तरह जैसे एक स्त्री का हृदय बोले बुद्ध बोलते हैं उस तरह जैसे एक सम्राट बोले अनुभव तो सभी को एक हुआ है जो जाना वह तो एक है लेकिन जो कहा वह बड़ा भिन्न भिन्न क्योंकि कहने की भाषा अलग अलग अनुभव से आई है बुद्ध लाख उपाय करें तो भी कबीर जैसा नहीं बोल सकते महल छोड़ दिया राज्य छोड़ दिया परिवार छोड़ दिया लेकिन वह भाषा जो महलों में जन्मी थी वह कैसे छूटेगी वे शब्द जो महलों में सीखे गए थे वह परिष्कार वह संस्कार वह कैसे छूटेगा उसका तो उपयोग करना ही होगा ज्ञान की परम घटना एक है लेकिन दुनिया में इतनी अभिव्यक्तियां उन अभिव्यक्तियों के कारण बड़ी अड़चन हो गई लोग सोचते हैं जैसे सभी ने अलग अलग सत्य जाने होंगे अलग अलग सत्य है नहीं जानने को जानने की उस घड़ी में ना तो सत्य अलग होते हैं ना जानने वाला अलग होता है जानने की उस घड़ी में तो जानने वाला मिट ही जाता है लेकिन जब लौटता है उस शिखर से उस गौरी शंकर से जानने वाला वापस दुनिया में तुमसे कहने सोयों को जगाने भटकों को बुलाने राह देने खबर देने कि मैं निपाली आह रही राह यह रहा मार्ग इशारा करने तब स्वभावता अपने पुराने मन अपने पुराने संस्कार अपनी पुरानी भाषा का उपयोग करता है तो जैसा धर्मदास बोल सकते हैं वैसा कोई भी नहीं बोल सकता बुद्ध नहीं कह सकते हम सतनाम के व्यापारी व्यापार कभी किया नहीं कैसे कहेंगे हम सतनाम के व्यापारी यह भाषा धर्मदास की ही हो सकती और यह सुंदर है सुबह कि सारे संतों की भाषाएं अलग हैं, इतना वैविध्य है जितना वैविध्य उतना रस बगिया में सभी फूल एक जैसे हों तो बगिया बड़ी उदास लगेगी कितने ही सुंदर फूल हों, बगिया सिर्फ गुलाब ही गुलाब की बगिया हो कितने देर टिकोगे लेकिन बगिया में सब तरह के फूल खेले गुलाब भी है और कमल भी है और जूही भी है और चमेली भी है सभी एक भूमि से रस पाते सभी एक ही सौंदर्य को प्रकट करते लेकिन सबके प्रकट करने का ढंग अलग अलग है वो जो चमेली में सफेद है वही गुलाब में लाल है वही एक इसे याद रखना तो धर्मदास की भाषा समझना सुगम हो जाएगी लेकिन ये जो उपलब्धि धर्मदास को हुई ये ऐसे ही नहीं हो गई है यह जो प्यारे वचन हैं ये जो हृदयग्राही वचन हैं, ये ऐसे ही रास्तों पे पड़े नहीं मिल जाते इन्हें प्राणों की पीड़ा में जन्माना होता है इन्हें रो के निखारना होता है हमने रो के रात काटी आंसुओं पर यह रंग तब आया आंसुओं पर भी रंग आ जाता है आंसू भी अलग अलग मूल्य के हो जाते आदमी का मूल्य उसकी हर बात में हो जाता है यही शब्द कोई दूसरा उपयोग करेगा तो साधारण होंगे धर्मदास के ओंठों पर बड़े असाधारण हो गए सुनते हो हम सतनाम के व्यापारी कह रहे हैं हमारा धंधा सतनाम का है हम सतनाम ही बेचते हैं हमारे पास और कुछ बेचने को नहीं मैंने सुना है पंजाबी कहानी एक फकीर ऐसा ही हो गया होगा सतनाम का व्यापारी गांव गांव चिल्लाता फिरता था नाम ले लो जिसको भी लेना हो नाम ले लो चूको मत दो चार दिन ही इस गांव में और ठहरूंगा ऐसे चिल्लाते हुए एक धनी ने उसे सुना नाम नाम का पंजाबी में एक गहना भी होता है उस धनी को अपनी बेटी का विवाह करना था और वो सोच ही रहा था गहने बनवाने की और ये आदमी नाम बेचने आ गए तो उसने सोचा कि इसके पास गहना होगा बेचना चाहता है तुम देखते हो शब्द कैसे अर्थ बदल लेते फकीर चिल्लाता है किसी को नाम लेना हो तो ले लो दो चार दिन हम घड़ी दो घड़ी की जिंदगी है थोड़े दिन की जिंदगी मनचेत गमार। किसी को लेना हो तो नाम ले लो इस बस्ती में हम ज्यादा देर ना रुकेंगे धनी ने सोचा चलो अच्छा हुआ कोई नाम बेचता है नाम नाम का गहना उसने कहा इसका पता ले लूं, नौकर को दौड़ाया फकीर का पता ले लिया सांझ को दुकान बंद करके फकीर के घर पहुंचा फकीर तो था नहीं उसकी बेटी थी होगी 10-12 साल की लड़की उसने कहा मैं नाम लेने आया हूं तेरे पिता को चिल्लाते देखा था वो कहा उन्होंने कहा पिता तो बाहर गए लेकिन नाम मैं ही दे दूंगी लड़की ने देखा था पिता को नाम देते कहा मैं ही दे दूंगी तो उसने कहा ठीक है तू ही दे दे दाम क्या होंगे लड़की ने कहा कि जरा ठहरे पता चल जाएगा वो भीतर गई छुरा निकाल के धार रखने लगी इस आदमी ने खिड़की से झांक के देखा कि बड़ी देर हो गई ये करती क्या है वो छुरे पे धार रख रही वो तो थोड़ा हैरान हुआ कि आदमी किस तरह के ये लोग किस तरह के उसने पूछा कि भाई तू छुरे पे धार रख रही मैं नाम के लिए बैठा उसने कहा कि छुरे पे बिना धार रखे नाम मिलेगा कैसे मेरे पिता जो भी आता उससे यही कहते हैं कि जब तक गर्दन न उतरेगी नाम ना मिलेगा अब लड़की का अपना समझना उसने सुना था बाप को कहते कि गर्दन दोगे तो नाम मिलेगा उसे नाम का पता नहीं था कि क्या नाम है मगर इतना उसे पता था कि जो गर्दन देता उसको मिलता है वो धनी तो चिल्लाया पास पड़ोस के लोग इकट्ठे कर लिए कहा ये फकीर नहीं ये तो हत्यारे इनको पकड़ा जाना चाहिए तब तक बाप भी आ गया लोगों ने बाप को पकड़ लिया और हंसा उसने कहा कि पागल हुए हो उसने अपनी लड़की को कहा बेटी इतने सस्ते में नहीं बेचा जाता ये ऊपर की गर्दन के उतरने से कुछ नहीं होता तू छुरे पर धार क्यों रख रही ये छुरा काम नहीं आएगा यह गर्दन भी काम नहीं आएगी भीतर की गर्दन काटनी पड़ती बेटी तुझे पता नहीं यह बड़ा महंगा सौदा है हमने रोरो के रात काटी आंसुओं पर है रंग तब आया चौंकोगे तुम धर्मदास को ये कहते सुन के हम सतनाम के व्यापारी लेकिन ठीक ही कह रहे हैं वो लेकिन ये व्यापार भी अनूठा व्यापार है इसमें दिया तो बहुत जाता है लिया कुछ भी नहीं जाता इसमें बांटना ही बांटना है व्यापार में तुम जितना देते हो उससे ज्यादा लेते हो तो ही तो लाभ होता है लाभ का अर्थ ही क्या है जितना दिया उससे ज्यादा लिया तो जो मार्जिन में बचा वही लाभ है सतनाम को देने वाला तो सिर्फ देता है तुम उसे कुछ देना भी चाहो तो क्या दोगे तुम्हारे पास देने को है भी क्या कोई मूल्य चुकाया नहीं जा सकता है। लेकिन फिर भी तुम्हें कुछ देना पड़ता है वह कुछ समझना वह कुछ ऐसा है जो तुम्हारे पास नहीं है लेकिन तुम्हें भ्रांति है कि तुम्हारे पास तुम्हें वही देना पड़ता है जो तुम्हारे पास नहीं है लेकिन तुम मानते हो कि है अहंकार देना पड़ता है और अहंकार तुम्हारे पास नहीं अज्ञान देना पड़ता है और अज्ञान क्या है सिर्फ अंधेरा है अंधेरे की कोई सत्ता थोड़ी होती अंधेरा तो सिर्फ प्रकाश के अभाव का नाम है अंधेरा तो सिर्फ शब्द है उसका कोई अस्तित्व नहीं है इसलिए तो तुम अंधेरों को धक्के मारकर निकाल नहीं सकते और न पड़ोसी से अंधार अंधेरा मांग के अपने घर ला सकते हो हां पड़ोसी से रोशनी मांग के ला सकते हो अंधेरा मांग के नहीं ला सकते और अंधेरे को तुम धक्के मार के नहीं निकाल सकते हां दिए को बुझा दो तो अंधेरा आ जाता अंधेरा आता है यह कहना भाषा की बात है ना तो अंधेरा आता ना जाता सिर्फ दिया आता और दिया जाता अंधेरे की कोई सत्ता नहीं है अंधेरे का कोई होना नहीं अंधेरा अभाव है ऐसे ही अज्ञान है तुम जागते हो अज्ञान खो जाता तुम सो जाते हो अज्ञान हो जाता है बस तुम्हारी मौजूदगी में ज्ञान और तुम्हारी गैर मौजूदगी में अज्ञान है गुरु तुमसे तुम्हारी गैर मौजूदगी मांगता है वो कहता तुम्हारी अनुपस्थिति मुझे दे दो तुम्हारी बेहोशी मुझे दे दो तुम्हारी नींद मुझे दे दो तुम्हारे सपने मुझे दे दो अब सपने कुछ हैं थोड़ी मगर अगर तुम गुरु को जो नहीं है वो दे सके तो दूसरा चमत्कार घटता है जो तुम्हारे पास सदा से है वही तुम्हें मिल जाता ये दो चमत्कार हैं आध्यात्मिक जीवन के जो नहीं है वह छोड़ना है और जो है वह पाना है यह बात बेबूझ लगती क्योंकि जो है ही उसे क्या पाना और जो नहीं है उसे क्या छोड़ना मगर ऐसा ही है जो नहीं है उसको तुमने पकड़ रखा है और उसकी पकड़ के कारण जो है वह छूट गया है तुम्हारी आंखें नहीं से जुड़ गई और है से उखड़ गई इसी को मैं नास्तिकता कहता हूं जिसकी आंखें नहीं से जुड़ गई जो आदमी कहता है ईश्वर नहीं है यह तो नहीं का ही एक रूप है जिसकी आंखें नहीं के साथ जुड़ गई हैं जो जगत में और जीवन में है को नहीं देख पाता वही नास्तिक स्तिक यानी नहीं की जकड़ में आ गए आस्तिक कौन है ईश्वर है ऐसा मानने वाला ही सिर्फ आस्तिक नहीं वो तो है का एक रूप हुआ है बहुत बड़ा है जिसने नहीं से अपनी जकड़ खोल ली नहीं से अपने बंधन छोड़ लिए जो है के सागर में उतर गया जिसके भीतर है की धुन उठने लगी सर्व स्वीकार का भाव पैदा हुआ तथा था का भाव पैदा हुआ दुख तो दुख के प्रति भी हां भाव दुख के प्रति भी नहीं, नहीं। मृत्यु आए तो मृत्यु का भी स्वागत मृत्यु आए तो उसके साथ भी ऐसे ही चले जाने की तैयारी जैसे कोई अपने प्रेमी के साथ चला जाए जैसे कोई अपने मित्र के हाथ में हाथ डाल के चला जाए जो आए उसी को स्वीकार करने का भाव आस्तिकता और तभी कोई ईश्वर को जान पाता है और जो भी है उसमें नहीं को खोज लेना जो भी है उसमें नकार को देख लेना ऐसे लोग हैं जिनको तुम गुलाब की झाड़ी के पास ले जाओ तो कांटे ही गिनते वो नास्तिक और ऐसा नहीं कि कांटे नहीं हैं कांटे तो हैं ही मगर वहां गुलाब का फूल भी खिला था जो कांटे गिनता है वो गुलाब का फूल देखने से वंचित रह जाता है और जो गुलाब के फूल को देख लेता उसे कहां कांटे कांटे गड़ जाएं तो भी पता नहीं चलता कांटे हैं लेकिन जिसकी आंखों में फूल भर गया उसके लिए कांटे भी फूल हो जाते और जिसकी आंखों में कांटे गड़ गए उसके लिए फूल भी कांटे हो जाते तुम्हारी आंख की बात है दृष्टि सृष्टि है पुरनूर है दिन रात भी तारीख नहीं है कुछ हुसने नजर हो तो हर एक चीज हसीन है दिन तो उजाले से भरा ही है पुरनूर है दिन रात भी तारीख नहीं है लेकिन रात भी अंधेरी नहीं है जिसने दिन की रोशनी देख ली उसको फिर रात भी अंधेरी नहीं रह जाती और जिसने सिर्फ रातों की अंधेरेपन को गिना है उसके लिए दिन भी उजाला नहीं रह जाता पुर है दिन रात भी तारीख नहीं है कुछ हुस्न नजर हो तो हर एक चीज हसीन है बस सौंदर्य को देखने की दृष्टि हो तो सारा जगत सौंदर्य से लबालब है पत्ते पत्ते पर फूल फूल पर सौंदर्य नाच रहा है पत्थर पत्थर में परमात्मा छिपा है सब तरफ उसी की धुन है उसी का गीत है उसी का नृत्य है मगर कुछ हुसने नजर हो तो आंख आंख की बात है आस्तिकता और नास्तिकता सिद्धांत की बात नहीं है आंख की बात है ऐसा भी हो सकता है कि कोई कहने को तो नास्तिक हो लेकिन उसके पास आंख आस्तिक की हो तो वो आस्तिक है और ऐसा भी होता है और रोस्त में ऐसे आस्तिक मिल जाएंगे जो आस्तिक नहीं हैं जिनके पास आंख नास्तिक की है यद्यपि मंदिर जाते हैं पूजा करते हैं प्रार्थना करते मगर आंख शिकायत की है आंख में शिकवा है आंख में स्वीकार नहीं है प्रार्थना भी उनकी शिकायत से भरी होती है वो परमात्मा को थोड़ी सलाह देने जाते हैं कि तू ऐसा कर वैसा कर ये ठीक नहीं हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है वो थोड़ी अपनी बुद्धिमता परमात्मा को देने मंदिर भी चले जाते हैं, इतना कष्ट भी उठाते हैं। मगर स्वीकार का भाव नहीं क्योंकि जिसके पास स्वीकार है उसकी प्रार्थना में मांग नहीं रह जाएगी मांग रहित हुई प्रार्थना की परमात्मा बरस पड़ता है जब तक मांग है तब तक परमात्मा से दूरी है। क्योंकि जब तक तुमने कुछ और मांगा है तब तक तुमने परमात्मा को मांगा ही नहीं अजब आरजू है अनोखी तलब है तुझी से तुझे मांगना चाहता हूं उसी दिन प्रार्थना फल जिस दिन सिवाय परमात्मा के तुम और कुछ नहीं मांगना चाहते परमात्मा कहे कि दुनिया का साम्राज्य ले लो तुम कहोगे क्या करूंगा तुम काफी हो परमात्मा कहे मोक्ष ले लो तुम कहोगे क्या करूंगा तुम्हारे चरणों की धूल हो जाऊं बस इतना बहुत मेरा मोक्ष हो गया और कैसी मुक्ति तुम्हारे साथ बंध जाना भी मोक्ष है तुम्हारे बिना मोक्ष में भी रहना बंधन में ही रहना होगा न गरज किसी से न वास्ता मुझे काम अपने ही काम से तेरे जिक्र से तेरे फिक्र से तेरी याद से तेरे नाम से प्रार्थना में मांग नहीं है कुछ जिक्र खूब है फिक्र खूब है याद भी खूब है आंसुओं की झड़ी भी लगती है गीत भी उमकते हैं न गरज किसी से न वास्ता मुझे काम अपने ही काम से तेरे जिक्र से तेरे फिक्र से तेरी याद से रे नाम से और फिर तो हालत ऐसी हो जाती है याद ऐसी घनी हो जाती बेखुदी ऐसी हो जाती यह कैसी बेखुदी है लिख गया हूं मैं अपने नाम के बदले तेरा नाम फिर तो यह भूल ही जाता है कि कौन कौन है कौन भक्त है और कौन भगवान है जब ऐसी घड़ी घट गड़ जाती तो सतनाम का जन्म होता है इस बेखुदी में फिर आज के सूत्र समझे हम सतनाम के व्यापारी सतनाम का अर्थ होता है जिसका कोई नाम नहीं या जिसके सब नाम हैं और फिर भी जो अनाम है लाओसू ने कहा है मुझे उसका नाम पता नहीं इसलिए ताओ कहकर पुकारूंगा यह काम चलाऊ है कोई भगवान कहता है कोई ईश्वर कहता है कोई ताओ कहता है कोई धर्म कहता है कोई रित कहता है कोई अल्लाह कहता है कोई गाट कहता है मगर ये सब नाम उसके हैं जिसका कोई नाम नहीं सूफियों में भगवान के सौ नाम हैं निन्यानवे गिनाए गए हैं एक बिना गिना छोड़ दिया है सूफी फकीरों से कोई पूछे कि क्यों तुम कहते नाम है लेकिन लिस्ट में तो केवल निन्यानवे तो वह कहते निन्यानबे इशारे उसकी तरफ में की तरफ उसको कहा नहीं जा सकता असली को कहा नहीं जा सकता शब्दातीत गुणातीत आकार के पार है निराकार है शब्द बड़े छोटे समाएं भी तो इसमें समा नहीं सकता शब्द तो सीमित है असीम को कैसे कहें तो निन्यानबे नाम हैं उसकी तरफ इशारा करने को जिसका कोई नाम नहीं जिसका कोई नाम नहीं उसके लिए कुछ तो नाम दे के काम चलाना पड़ेगा बात करनी है ना विचार करना है जागे हुए को सोए हुए से चर्चा करनी ख्याल रखना दो जागे हुए मिलें तो कोई चर्चा नहीं होती हो ही नहीं सकती चर्चा करने को कुछ नहीं बचता दोनों एक दूसरे की आंखों में झांक लेंगे दर्पण में दर्पण का प्रतिबिंब बनेगा बात खत्म हो जाएगी यहां भी शून्य होगा वहां भी शून्य होगा यहां भी सौमा बैठा है वहां भी सौमा बैठा अब की बात उठाने की जरूरत ना आएगी जो उठा है वो पागल कहते हैं कबीर और फरीद का मिलना हुआ था दोनों दो दिन शांत बैठे रहे एक दूसरे को देखते कभी कभी मुस्कुराते कभी कभी रोते भी दोनों के भक्त इकट्ठे थे वो परेशान थे सुनने को आतुर थे कि कुछ तो ये दो बोलें एक दूसरे से कुछ तो कहें मगर एक शब्द ना बोला गया जब विदा हो गए तो कबीर के शिष्यों ने भी पूछा हो फरीद के शिष्यों ने पूछा कि हो क्या गया आप लोगों को ऐसे तो आप इतना बोलते हो फिर एकदम चुप क्यों हो गए गूंगे क्यों हो गए थे फरीद ने कहा जो बोलता वो नासमझ सिद्ध होता दूसरी तरफ भी उतना ही जानने वाला था जितना जानने वाला इस तरफ हमने एक दूसरे की आंख में झांका और पहचान लिया हम एक दूसरे का रंग पहचान गए फिर कहने को कुछ बचा नहीं कहने को क्या था जो पहले बोलता वही ना समझ सिद्ध होता जब मैंने यह कहानी पढ़ी तो मुझे एक चीनी घटना याद आई सबसे पहला पश्चिमी आदमी चीन पहुंचा जब वो चीन के बंदरगाह पर उतरा तो उसने एक बड़ा अनूठा दृश्य देखा एक भीड़ लगी थी और दो आदमी लड़ने की तैयारी कर रहे तैयारी लड़ नहीं रहे उछलते कूनते एक दूसरे की छाती के बिल्कुल पास आ जाते लेकिन छूते भी नहीं बड़ा चिल्लाते बड़ा चीखते एक तो चीनी भाषा और फिर चीखना और चिल्लाना बड़ी करकस आवाज मच रही बड़ी छींचू चीनी भाषा वो आदमी भीड़ में भी भी खड़े होकर देखने लगा वो भी उत्सुक उस है उसकी भी छाती धड़कर कुछ होता ही है मगर होता कुछ नहीं और दोनों आग बबूला हो रहे हैं और आंखें सुर्ख हो रही हैं मगर ये मामला क्या है इतनी देर में तो दुनिया में कहीं हत्या हो जाए हत्या की पूरी तैयारी है मगर खरोच भी नहीं पहुंची उसने अपने पड़ोसी खड़े आदमी से पूछा कि यह मामला क्या है? किस तरह की बात हो रही है? ये क्या तमाशा है उस आदमी ने कहा यह दोनों ताओवादी है ये दोनों एक दूसरे को भड़का रहे हैं जो भड़क जाएगा जो पहले हमला कर देगा वो हार गया भीड़ विदा हो जाएगी जो पहले हमला कर देगा वो हार गया ये दोनों ताओवादी फकीर है ये एक दूसरे को उकसा रहे हैं कि देखें तुम कितने गहरे ये गहराई का प्रतिस्पर्धा चल रही ये एक दूसरे को भड़का रहे हैं जो पहले भड़क जाएगा और हमला कर देगा वहीं बात खत्म हो जाएगी हार गया वो जो पहले क्रोध में आ जाएगा और हमला कर देगा वो हार गए ख्याल रखना कमजोर पहले क्रोध में आ जाता है कमजोर ही पहले हमला करता है कमजोर ही को पहले हमला करना पड़ता है कमजोर वही जो सबसे पहले नियंत्रण खो देता है फरीद ने ठीक ही कहा हम दो में से जो पहले बोलता वो ही हार जाता है इसलिए बोलना हो ही नहीं सका सन्नाटा रहा एक दूसरे को देख देख के हम आनंदित भी हुए पुलकित भी हुए एक दूसरे को देख देख के आनंद के अश्रू भी बहे यही कबीर ने भी कहा अपने शिष्यों को कि बोलते कैसे बोलने को था क्या दोनों हम गूंगे हैं दोनों को स्वाद मिल गया है दोनों हम जानते हैं कि स्वाद को कहने का कोई उपाय नहीं फिर कहने की कोई जरूरत नहीं दूसरे को भी मिल गया है हमने भी चखा उसने भी चखा अब कहने को क्या है अब स्वाद की चर्चा क्या उठानी दो ज्ञानी मिलें तो चर्चा ना होगी दो अज्ञानी मिलें तो खूब चर्चा होती है हालांकि कुछ भी नहीं होता चर्चा बहुत होती है मारामारी काफी होती मगर परिणाम कुछ नहीं होता संवाद होते ही नहीं दो ज्ञानी मिलते हैं तो संवाद होता है शब्द शून्य दो अज्ञानी मिलते हैं तो शब्दों की काफी फेंक फांक होती है। लेकिन संवाद शून्य तुमने देखा नहीं घंटों बात करके भी कुछ हाथ नहीं लगता इधर से कचरा फेंका गया उधर से कचरा फेंका गया मगर हाथ कुछ नहीं लगता क्या तुम्हें यह अनुभव नहीं हुआ है कि बात तो करते हो तुम लोगों से लेकिन न वो तुम्हें समझता है न तुम उसे समझते हो दूसरों की तो बात छोड़ दो जो तुम्हारे निकट है तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बात कहां समझती तुम कुछ कहते हो वो कुछ समझती वो कुछ कहती तुम कुछ समझते हो धीरे धीरे पति पत्नी तय कर लेते हैं कि बेहतर ना कहना क्योंकि कहोगे झंझट शुरू होती कुछ का कुछ समझ लिया जाता है फिर उसको समझाओ उसमें से कुछ का कुछ समझ लिया जाता फिर उसका कोई अंत नहीं इसलिए पति पत्नी को तुम अक्सर चुपचाप बैठे देखोगे इसलिए नहीं कि वो ज्ञानी हो गए वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि कौन बोले कौन फंसे कुछ बोले झंझट की शुरुआत हो जाएगी फिर पत्नी भी कुछ बोलेगी और समझ तो संभव ही नहीं है दो अज्ञानियों के बीच संवाद होता ही नहीं शब्द ही शब्द सब्ध होते थोथे व्यर्थ शब्द निर्जीव शब्द निष्प्राण शब्द दो ज्ञानियों के बीच शब्द नहीं होते संवाद होता है शून्य में शांति में मौन में फिर बात कहां हो सकती है फिर सार्थक बात कहां हो सकती दो ज्ञानियों के बीच हो नहीं सकती दो अज्ञानियों के बीच कभी हुई नहीं हो नहीं सकती एक ज्ञानी और एक अज्ञानी के बीच सार्थक बात होती अगर अज्ञानी सुनने को राजी हो और ज्ञानी कहने को राजी हो तो अज्ञानी और ज्ञानी के बीच सार्थक वार्ता हो सकती है यही शिष्य और गुरु का संबंध है इस वार्ता के लिए शब्द खोजने पड़ते हैं ईश्वर को नाम देना पड़ता है उस परम तत्व को जो अनाम है हम किसी शब्द को देकर वार्ता के योग बनाते हैं। हम सतनाम के व्यापारी धर्मदास कहते हैं अब एक ही काम हमारा है जो हमने जाना है उसे हम दूसरों को जना दें अब हम एक ही व्यवसाय करते हैं अब हम सतनाम बेचते हैं खरीद ले जिसको खरीदना हो और मजा यह है कि खरीदने वाले का कुछ खर्च नहीं होता सिर्फ बीमारियां जाती हैं और स्वास्थ्य आता है और देने वाले का भी कुछ जाता नहीं देने वाला जितना देता है उससे हजार गुना पाता है लेने वाले से नहीं पाता परमात्मा से पाता है क्योंकि जितना ही यहां से सतनाम बांटा जाएगा उतना ही सतनाम भरता जाएगा जिससे तुम कुएं से पानी खींच लेते हो और झरनों से कुएं में नया पानी आ जाता है। ऐसा ही जो समाधिस्थ हो गया उसके झरने परमात्मा से जुड़ गए वो जितना अपने को लुटाता है उतना झरनों से नया जल आता चला जाता है कभी चुकता नहीं कोई कोई लादे कांसा पीतल कोई कोई लौंग सुपारी ये और व्यापारियों की बात कर रहे हैं कोई कोई लादे कांसा पीतल कोई कोई लौंग सुपारी हम तो लादो नामधनी को पूरन खेप हमारी हमने तो आखिरी चीज बेचने का काम शुरू किया है अब हम छोटी छोटी चीजें नहीं बेचते ये किन की बात कर रहे हैं वो कोई कोई लादे कांसा पीतल परमात्मा के नाम से कुछ लोग परमात्मा को नहीं बेच रहे हैं कुछ और बेच रहे हैं कोई परमात्मा के नाम पर स्वास्थ्य बेच रहा है कोई परमात्मा के नाम पर यश बेच रहा है कोई परमात्मा के नाम पर समृद्धि बेच रहा है सफलता बेच रहा है वह सब कांसा पीतल कोई परमात्मा के नाम पर सिर्फ शास्त्र बेच रहा है सिद्धांत बेच रहा है शब्द बेच रहा है वह सब लॉन्ग सुपारी हम तो लादो नाम धनी को हमने तो उस मालिक को या मालिक हमने तो उस मालिक को ही भार बेचने की तैयारी की उसी धनी को पाकर तो धर्मदास भी धनी हो गए उस मालिक से जो जुड़ गया वो मालिक हो गया उस मालिक से जो अलग है वो गुलाम है वो गुलाम ही रहेगा उसके पास कितना ही धन हो कितना ही यश कितना ही पद वो गुलाम है और गुलाम ही रहेगा सिकंदर गुलाम ही मरता है क्योंकि उस मालिक से जुड़े बिना कोई मालिकियत नहीं है दुनिया में इसलिए इस देश में हम सन्यासी को स्वामी कहते स्वामी यानी धनी मालिक या मालिक वो जुड़ गया मालिक से कम से कम आशा यही है कि जुड़ने की चेष्टा करेगा इशारा यही है अब अपनी मालिकियत की चेष्टा नहीं करेगा अब परमात्मा मेरा मालिक हो जाए इसकी चेष्टा करेगा जिस दिन परमात्मा तुम्हारा मालिक है उस दिन तुम भी मालिक हो जाते हो क्योंकि तब तुम उसी की किरण हो तब तुम उसी की लहर हो जब तक तुम अलग अलग अपनी माल मालकीय तय करने की कोशिश कर रहे हो तब तक तुम गुलाम रहोगे तब तक तुम भिकमंगे रहोगे तब तक तुम क्षुद्र रहोगे परमात्मा से अलग रह के जो अपनी चेष्टा कर रहा है वही संसारी है। और परमात्मा के साथ जुड़ के जो चलने लगा बहने लगा उसी की रौ में उसी के धारे में वही संन्यासी है सन्यासी और संसारी में इतना ही फर्क है क्या फर्क है संसारी अपनी निजी आकांक्षाएं लिए है ऐसा करके दिखा दू वैसा करके दिखा दू यह हो जाए वह हो जाए सन्यासी वह है जिसने अपनी निजी आकांक्षा छोड़ दी जो कहता है वही है मैं अलग हूं ही नहीं इसलिए जो होगा ठीक होगा जो नहीं होगा वह भी ठीक होगा उसकी मर्जी मेरी मर्जी उसकी योजना मेरी योजना उससे अन्यथा मेरा कोई स्वर नहीं मैं उसका गीत मैं उसके हाथ की बांसुरी हूं वो जो गाएगा वही ठीक बांसुरी का अपना कोई स्वर नहीं होता बांसुरी का अपना कोई आग्रह नहीं होता कि यही गीत गाया जाए जिस बांसुरी का अपना आग्रह है कि यही गीत गाया जाना चाहिए वह संसारी और जिस बांसुरी ने यह सत्य समझा कि मैं तो पोला बांस मात्र हूं स्वर तो उसके हैं ओठ उसके हैं धुन उसकी है गीत उसके हैं मैं सिर्फ मार्ग बनू मैं अर्चन न डालू मैं बाधा ना डालू ऐसी समर्पित चेतना का नाम सन्यास है लेकिन मजे की बात यह है जो लड़ता है वह हारता है और जो हार गया वह जीत जाता है कोई कोई लादे कांसा पीतल कोई कोई लौंग सुपारी हम तो लादो नामधनी को पूरन खेप हमारी वो कहते हम तो पूर्ण को ही बेचने चले वही पूर्ण जिसको इस हवास से कहता है पूर्ण भी निकाल लो उससे तो भी पीछे पूर्ण ही शेष रह जाता है उसमें पूर्ण भी जोड़ दो तो भी पूर्ण पूर्ण ही रहता है हटा लो तो भी पूर्ण पूर्ण ही रहता है उस शाश्वत अविनाश्वर को ही हम बेचने चले इस जगत में तो सभी अपूर्ण इस जगत में तो सभी की सीमा है लेकिन कभी कभी कोई झरोखा खुल जाता है और इस जगत में किरण उतरती है उस जगत की तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते फिर जिसको दिखाई पड़ जाती है उसकी सूरत एक झलक भी मिल जाती है उसकी सूरत की फिर वो सारे जगत में उसकी तस्वीर लिए फिरता फिर, फिर वह सब के द्वार दरवाजों पर चोट करता है कि तुम्हारा भी झरोखा खुल सकता है खोल लो ये तस्वीर है यह मुझे दिखा है यह तुम्हें भी दिख सकता है यह मैंने जाना और जाके मैं पूरा हो गया जान के सब समाप्त हो गया जानते ही परितृप्ति हो गई तुम भी परितृप्त हो जाओगे हम तो लादो नामधनी को पूरन खेप हमारी पूंजी ना टूटे नफा चौगना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 यह एक बात ही सारे सतपुरुषों ने निरंतर दोहराई है फसल गुल आने तो दो फसल खिजां जाने तो दो खुद ब खुद खुल जाएंगी कड़िया तेरी जंजीर की खुद ब खुद खुल जाएंगी कड़िया मेरी जंजीर की एक ही वसंत है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 मोतीबूंद घटई में उपजे और ये ऐसा धन है एक ऐसा मोती है जो तुम्हारे घट में ही उपजता है ये बाहर पैदा नहीं होता जो बाहर से आया है वो बाहर से छीना जा सकता है ध्यान रखना जो भीतर उमगा है वही बाहर से नहीं छीना जा सकता जो भीतर का है वही तुम्हारा है जो बाहर का है वो तो तुमने किसी से छीन लिया है तुमसे भी कोई छीन लेगा वहां तो छीना झपटी चल रही है थोड़ी बहुत देर के लिए तुम्हारे हाथ में बस थोड़ी बहुत देर के लिए तुम सोचो ना तुमने भी किसी से छीना है तुमसे भी छिन जाएगा यहां दो चार दिन की सारी शां शौकत है मोती बूंद घटई में उपजे जिससे मोती भी तो सीप के घट में पैदा होता है ऐसे ही ये परम धन भी तुम्हारे हृदय के अंतरतम में प्रकट होता है मोतीबूंद घटई में उपजे सुकृत भरत कोठारी और फिर तुम भरते जाओ इस मोती के धन को जितना भरना हो इस पुण्य के तुम जितने ढेर लगाना चाहो लगाओ इस परमार्थ के इस परम धन के तुम जितनी ज्यादा उपलब्धि करनी हो करो कोई छीनने वाला नहीं सच तो यह है तुम इसे बांटोगे बचाओगे नहीं क्योंकि यह बांटने से बढ़ता है बचाने से सड़ता है ज्ञानी को ज्ञान बांटना ही होता है विचार तो उसे भी आता है क्योंकि पुरानी आते सदा चीजों को रोक के रखा है जब पहली दफा ज्ञान भी घटता है तो उसको भी विचार आता है कि क्या करूं किसी से कहूं कि ना कहूं का राज जमाने से कहूं या न कहूं इस अंधेरे में कोई समा जलाऊं कि नहीं सोचता है कि क्या करना मैं क्यों झंझट में पढ़ूं हम झंझट के बाहर हो गए अब क्या झंझट लेनी अब क्यों सिर मारूं? सभी ज्ञानियों को यह प्रश्न उठता ही है क्योंकि मुश्किल तो झंझट के बाहर हुए किसी तरह तो बाजार से छुटकारा मिला लोगों से मुक्ति हुई अब फिर चलो बाजार की तरफ महावीर 12 वर्ष जंगल में रहे तब परम ज्ञान घटा फिर चले बाजार की तरफ फिर आ गए बस्ती में बुद्ध 6 वर्ष तक वृक्षों के नीचे बैठे बैठे बैठे बैठे ज्ञान को पाए फिर चले उठे फिर 42 वर्ष तक बांटते रहे गांव गांव बुद्ध को भी विचार आया था सात दिन तक चुप बैठे रह गए थे सोचा था क्या सारे अब पा लिया अब कहां जाना लेकिन कोई भी रोक नहीं सकता पाके क्योंकि जैसे ही तुम पाते हो जल्दी ही यह बात भी समझ में आ जाती है कि यह धन ऐसा है कि इसे बांटोगे तो बढ़ेगा रोकोगे तो सड़ जाएगा जिस कुएं से कोई पानी ना भरे वो कुआ उदास हो जाता है जिस कुएं से पानी ना भरा जाए उस कुएं का पानी आज नहीं कल जहर हो जाएगा पीने योग्य ना रह जाएगा और जिस कुएं से कोई पानी ना भरे उसमें झरने नए पानी नहीं लाते झरने क्यों लाएंगे पुराना ही नहीं चुका है तो नए को की कोई जरूरत नहीं है कुआ जितना उलीचा जाता है उतना जवान रहता है जितने ज्यादा पनघट पर पनिहारे इकट्ठी होती जितना कुआ भरा जाता है खींचा जाता है उतना कुआ गीत गाता है उतना कुआ मग्न होता है क्योंकि चला आता है नया स्रोत खुलते नया जल बहता है नए के बहाव में जिंदगी है नया रोज रोज उतरता रहे नए का प्रवाह बना रहे यही तो जीवंतता है जवानी की खूबी क्या है क्योंकि जवानी में नए का प्रवाह होता है बुढ़ापे का दुख क्या है क्योंकि नए का आना बंद हो गया जल स्रोत सूख गए अब कोई पानी भरने नहीं आता ज्ञानी मरते दम तक जवान रह सकता है अगर बांटता रहे और ये बात जल्दी ही समझ में आ जाती ज्ञानी की समझ में ना आएगी तो किसकी समझ में आएगी हालांकि शुरू में उसके सामने सवाल उठता है कि अब तो ठीक है अपना पा लिया अब क्या पंचायत में पढ़ना? अब आंख बंद करो और मजा करो चैन की बांसरी बजाओ लेकिन ज्यादा देर कोई आंख बंद करके नहीं बैठ सकता जब तक सत्य को नहीं पाया है तब तक आंख बंद रखनी पड़ती जब सत्य को पा लिया तो आंख खोल के खोजना पड़ता है वे लो, उन लोगों को जो सत्य के लिए प्यासे झोले जो लिए भटक रहे हैं, जो रोशनी के दीवाने मोतीबुंत घटई में उपजे सुकृत भरत कोठारी नाम पदार्थ लाद चला है धर्मदास व्यापारी और धर्मदास कहते हैं लाद लिया है नाम पदार्थ, निकल पड़े हैं बेचने ये काफिला बेचने निकला है गांव गांव जाएंगे हृदय हृदय को ठकठकाएंगे द्वार द्वार पर आवाज लगाएंगे खरीद ले कोई नाम थोरे दिन की जिंदगी मनचेत चेत गमार। पुकारेंगे लोगों को चिल्लाएंगे जीसस ने कहा चढ़ जाओ घर की मुनेरों पर और चिल्लाओ कि हमें मिल गया है जिसे चाहिए हो आ जाए और ले ले थोरे दिन की जिंदगी मनचेत चेत गमार। कहो लोगों से जाके वही धर्मदास कहने लगे लोगों से जाके कि बहुत थोड़े दिन की जिंदगी है चेत जाओ जाग जाओ न जागे तो भी ये जिंदगी चली जाएगी जाग गए तो ऐसी जिंदगी मिल जाएगी जो कभी नहीं जाती अगर बिना जागे चले गए तो अवसर खोया फिर बहुत पछताओगे यह जिंदगी इस जिंदगी के सारे सपने क्षणंगुर मेरे ख्वाबों के जरोखों को सजाने वाली तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है कि नहीं पूछकर अपनी निगाहों से बता दे मुझको मेरी रातों के मुकद्दर में सहर है कि नहीं चार दिन की ये रफाकत जो रफाकत भी नहीं उम्र भर के लिए आजार हुई जाती है जिंदगी यूं तो हमेशा से परेशान सी थी अब तो हर सांस गिरा हुई जाती है मेरी उजड़ी हुई नींदों के सब स्थानों में तू किसी ख्वाब के पैकर की तरह आई है कभी अपनी सी कभी गैर नजर आती है कभी इखलास की मूरत कभी हर जाई है प्यार पर प्यार पर बस तो नहीं है मेरा लेकिन फिर भी तू बता दे कि तुझे प्यार करूं या न करूं तूने खुद अपने तबस्म से जगाया है जिन्हें उन तमन्नाओं का इजहार करूं या न करूं तू किसी और के दामन की कली है लेकिन मेरी रातें तेरी खुशबू से बसी रहती तू कहीं भी हो तेरे फूल से आरिज की कसम तेरी पल के मेरी आंखों पे झुकी रहती तेरे हाथों की हरारत तेरे सांसों की महक तैरती रहती है एहसास की पहनाई में ढूंढती रहती हैं तखील की बाहें मुझको सर्द रातों की सुलगती हुई तनहाई में तेरा अल्ताफोक्रम एक हकीकत है मगर यह हकीकत भी हकीकत में फंसाना ही ना हो तेरी मानूस निगाहों का ये मोहतात प्याम दिल के खू करने का एक और बहाना ही ना हो कौन जाने मेरे इमरोज का फरदा क्या है कुरबतें बढ़ के पसीमान भी हो जाती हैं दिल के दामन से लिपटती हुई रंगी नजरें देखते देखते अनजान भी हो जाती हैं जिंदगी जिंदगी के प्रेम जिंदगी के लगाव जिंदगी के संबंध सब सपने हैं सपने का अर्थ समझ लेना जो टूट जाता है वह सपना है जो नहीं टूटता वह सत्य है जो सदा है वह सत्य है जो कभी कभी है वह सपना है सपने का अर्थ यह नहीं होता कि जो नहीं है सपने का इतना ही अर्थ होता जो पानी के बबूले की तरह है तेरा अल्ताफोक्रम एक हकीकत है मगर यह हकीकत भी हकीकत में फंसाना ही ना हो तेरी मानुस निगाहों का ये मोहतात प्याम दिल के खू करने का एक और बहाना ही न हो यहां जिंदगी में जितने हम उपाय खोज लेते हैं ये सिर्फ समय को गमाने के उपाय हैं। यहां का प्रेम भी सपना है यहां का धन भी सपना है यहां का पद भी सपना है इन सपनों से जो जागता है वह सतनाम को उपलब्ध होता है थोड़े दिन की जिंदगी मन चेत आज हम हैं कल हम नहीं होंगे इसलिए जो भी हम आज कर रहे हैं इस बात को दृष्टि में रख के किया जाना चाहिए कि कल हम नहीं होंगे अगर हमें कल आने वाली मौत का स्मरण रहे तो हमारी जिंदगी में क्रांति हो जाएगी फिर शायद तुम इतना धन इकट्ठे करने के पीछे पागल ना हो जिंदगी इतनी छोटी है इतने धन का करोगे क्या फिर शायद तुम किसी ऐसे धन की तलाश में लग जाओ जो मौत के पार भी तुम्हारे साथ जाएगा लेकिन मौत को हम टालते मौत को हम मानते भी नहीं मौत की हम बात भी नहीं करते मौत को हम बीच में भी नहीं लाते मौत को हमने गांव के बाहर कर रखा है अंत्यज मरघट भी बाहर बना दिए कब्रिस्तान भी बाहर बना दिए कोई लाश निकलती है तो मां अपने बेटे को अंदर बुला लेती कि भीतर आजा दरवाजा बंद कर देती मौत को हम झुटलाना चाहते हैं हम मन में यह बात मान के जीना चाहते हैं और लोग मरते हैं मैं थोड़ी मरूंगा मैं अपवाह कहीं भीतर हमारे ये भाव होता है और फिर अगर मरूंगा भी समझो कि मरना भी पड़ेगा तो आज थोड़ी मर रहा हूं अभी बहुत दिन पड़े हम उन दिनों की गिनती भी नहीं करते कितने होंगे बहुत दिन सात वर्ष की सत्तर वर्ष क्या फर्क पड़ता है आज नहीं कल मौत द्वार पर दस्तक दे देगी और मौत के द्वार पर दस्तक देते ही तुम्हारी सारी योजनाओं पर पानी फिर जाएगा तुमने जो मनसूबे बांधे थे सब गिर जाएंगे तुमने जो आशाएं सजाई थी सब राख हो जाएंगी जो आशाएं मौत के एक धक्के से गिर जाती उन आशाओं में बहुत सत्व नहीं है उनसे जो जाग जाता है वही गमार नहीं गमार है अन्यथा सब गवार थोड़े दिन की जिंदगी मनचेत गमार, कागद है तन पुतरा डोरा साहब हाथ तुम ऐसे हो जैसे कागज की पुतली डोरा साहब हाथ कभी पुतलियों का नाच देखा जरूर देखना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारा ही नाच पुतलियां खूब नाचती कूनती प्रेम करती विवाह होता है युद्ध भी हो जाता तलवारें निकल आती और डोरा पीछे छिपा है किसी हाथ पुतलियों को भी थोड़ी होश होती तो वे भी यही सोचते कि हम ही यह सब कर रहे हैं यह लड़ाई ये झगड़ा ये प्रेम ये दोस्ती ये दुश्मनी हम कर रहे हैं उनको भी तो डोरा दिखाई नहीं पड़ता तुमको नहीं दिखाई पड़ता तो उनको कैसे दिखाई पड़ता डोरा उसके हाथ में है वही लाता है तो हम आते वही ले जाता तो हम चले जाते उसके किए ही हम हैं उसके ना किए हम नहीं हो जाएंगे फिर भी डोरा हम नहीं देखते डोरा अदृश्य है और ये शरीर कागज से ज्यादा नहीं है जैसे ही प्राण पखरु उड़े प्राण पखरु उड़े अर्थात डोरा टूटा वैसे ही जिनको तुमने प्रेम किया था सदा जिन्होंने तुम्हारे शरीर की बड़ी प्रशंसाएं की थी बड़ा सुंदर कहा था वही जल्दी से अर्थी बांधने लगेंगे जल्दी से ले चले मरघट चिता तैयार होने लगी जरा सोचो तो कभी तुमने बैठ के इस पे विचार किया ध्यान किया करना कि तुम्हारा बेटा तुम्हारे पिता तुम्हारे भाई तुम्हारे मित्र यही कंधे पर रख के तुम्हारी लाश को ले जाने लगेंगे इतनी जल्दी मत जाती है जैसी कोई मरता है कि जल्दी करो क्योंकि मरे हुए आदमी को देख के जिंदा आदमियों को बेचैनी होने लगती उनको ख्याल आने लगता है हमको भी मरना होगा वो जल्दी से अच्छे वस्त्र पहना के और कपड़े लगते ढांक के फूल डाल के मौत को छिपा के चले और जिसने जिंदगी भर राम का नाम नहीं लिया उसकी लाश के सामने कहते हैं राम नाम सत्य किसी व्यापारी से राम नाम ले लो इसके पहले कि ये ना समझ जिनको खुद भी राम नाम नहीं मिला है राम नाम सत्य करें ये तुम्हारे पड़ोसी राम नाम सत्य करेंगे जैसे तुम दूसरों का कराए ऐसे ही तुम्हारा कराएंगे यही तो लोक रीति है तुम खुद ही राम का नाम सत्य कर लो वही तो कह रहे हैं हम सत्य नाम के व्यापारी तुम किसी धनी से ले लो राम नाम तुम ही गुंजा लो अपने भीतर जीते जी तुम ही मोती को अपनी सीप में बना लो ये देह तो कागद के तन पुत्र डोरा साहब हाथ नाना नाच नचाबही नाचे संसार कांची माटी की घैलिया भरिले पनिहार कहते हैं धर्मदास कि इतने नाच तुम जो नाच रहे हो ये मत सोचना कि तुम ही इसके मालिक हो वही भ्रांति है आदमी की वही उसका अहंकार है जिस दिन तुम्हें दिखाई पड़ता है मालिक नाचाता हम नाचते उस दिन अहंकार गया अर्जुन यही तो कह रहा था कि मैं चला युद्ध छोड़कर ये नाच मैं नहीं नाचना चाहता हूं यह मेरा नाच नहीं है मैं अपनों को कैसे मारूं इस तरफ भी मेरे भाई बंध हैं, उस तरफ भी मेरे भाई बंध हैं, मेरे गुरु उस तरफ खड़े मेरे पूज उस तरफ खड़े हैं इस तरफ खड़े ये मुझसे नहीं होगा ये नाच मैं नहीं नाचना चाहता हूं कृष्ण की पूरी गीता का सार कितना है इतना ही कागत केतन पुत्रा डोरा साहब हाथ बस इसमें सारी गीता आ गई डोरा साहबहांत इसमें पूरी भगवत गीता आ गई कृष्ण इतना ही समझा रहे हैं कि पागल तेरा नाच है ही नहीं यहां कुछ करने वाला वह तू उपकरण मात्र निमित्त मात्र डोरा साहब हाथ जरा डोरे को देख उसकी मर्जी ही तो युद्ध हो रहा है तो तलवारें खींच युद्ध होने दे उसकी मर्जी होगी संन्यास होगा लेकिन उसकी मर्जी से होगा तेरे किए कुछ नहीं होगा तू अपने को बीच में मत ला गीता को समझोगे तो दो बातें समझ में आएंगी अर्जुन अहंकार की घोषणा कर रहा है यद्यपि अहिंसा के नाम से अहिंसा के नाम से भी आदमी अहंकार की घोषणा कर सकता है बात तो बड़ी प्यारी लगती त्यागी तपस्वी बन रहा है सन्यासी बन रहा है छोड़ दूं यह सब युद्ध में क्या रखा है मारने में क्या सार मारने में तो पाप ही पाप है बात जस्ती तुम भी अगर सोचोगे तो अर्जुन की बात जचेगी तुम्हारी जिंदगी में भी अर्जुन की बात ही मानकर तुम चल रहे हो कृष्ण की बात मान के चल नहीं रहे हो मैंने सैकड़ों गीता के पढ़ने वाले देखे वो पढ़ते गीता हैं मानते अर्जुन को है कृष्ण को नहीं मगर इस तरह पढ़ते हैं तोतों की तरह को उन्हें याद ही नहीं आता कि वो क्या पढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं कृष्ण कुछ और कह रहे हैं कृष्ण ये कह रहे हैं ये तेरी अहिंसा ये तेरा ज्ञान ये तेरा धर्म ये तेरा पुण्य सिर्फ तेरे अहंकार की छुपी हुई घोषणाएं तो यह कह रहा है कि मैं नियंता और मैं तुझसे चाहता हूं कि तू ठीक से देख ले डोरा साहब वो जैसा नाच नचाए नाच नाचा नाना नाच नचावई नाचे संसार आज उसकी मर्जी युद्ध की है पुतलियों को आज लड़ाना चाहता है तेरे किए कुछ ना होगा तू इस भ्रांति को छोड़ दे यही भ्रांति मनुष्य का अहंकार है अर्जुन अहिंसा की बात कर रहे हैं कृष्ण निर अहंकारिता की बस इतना ही और वास्तविक धार्मिक में और झूठे धार्मिक यही फर्क झूठा धार्मिक अर्जुन जैसा होता है बातें तो बड़ी ऊंची करता है लेकिन सारी ऊंची बातों के पीछे अहंकार छिपा होता है कृष्ण की बात इतनी ऊंची जस्ती भी नहीं युद्ध करवाने की बात कैसे ऊंची हो सकती हिंसा करवाने की बात कैसे ऊंची हो सकती इतनी ऊंची जस्ती भी नहीं मगर बड़ी ऊंची क्योंकि उसके भीतर जो सार सूत्र है वो ये है कि तू अहंकार को हटा ले तू कह दे जो तेरी मर्जी फिर जो उसकी मर्जी और तुम ये मत सोचना कि कृष्ण ये कह रहे हैं कि तू युद्ध कर ही कृष्ण सिर्फ इतना ही कह रहे हैं तू उसकी मर्जी पर छोड़ दे युद्ध किया अर्जुन ने क्योंकि जैसे उसकी मर्जी पे छोड़ा उसके हाथ जो कुछ करवाए वही हुआ यह जरूरी नहीं था यह भी हो सकता था कि अर्जुन जाते लेकिन तब सन्यास असली होता अपने से लिया गया सन्यास असली नहीं होता परमात्मा के हाथ में अपने को छोड़ देने से असली सन्यास फलित होता है काची माटी के घेलिया जिंदगी तो कच्ची मिट्टी का घड़ा है भरी ले पनिहार कहते हैं धर्मदास इसके पहले कि यह फूट जाए ये कभी भी फूट जाएगी कच्ची माटी की चीज है इसके पहले भर ले इस अवसर को उस पूरण से भर ले इस मिट्टी में उस पारस को बुला ले इसके पहले कि यह मिट्टी पिघल जाए मौत आ जाए और मिट्टी में मिट्टी गिर जाए कांची माटी के घेलिया भरिले पनिहार मन चेत घमार्श पानी परत गल जावे ही ये मौत आएगी और सब गल जाएगा इस घड़े की बहुत देख रेख मत करते रहो इस घड़े का उपयोग कर लो लेकिन लोग देख रेख में लगे घंटों आइनों के सामने खड़े सजावट कर रहे यह पहने कि वह पहने ऐसे बाल कटाएं कि वैसे बाल कटाएं। मैंने सुना मुला नसुद्दीन बाल बनवाने गए होशियार आदमी है पहले पूछा कि भाई कितने तरह के बाल यहां बनाए जाते हैं तो सब तरह के बनाया उसने कि अगर सन्यासी के ढंग के बनवाने हो तो बिल्कुल सफा चट चार आने में बना देता हूं अगर दिलीप कुमार कट बनवाने हो तो एक रुपया लगता है ऐसे उसने सब बताया मुल्ला ने सुदे ने कहा ठीक पहले तो सन्यासी पहले सस्ते से शुरू करो उसने सिर घोंट दिया तब उसने कहा छा ठीक अब दिलीप कुमार कट तुम पागल हो गए हो मुल्ला ने कहा तू घबरा मत पैसे की फिक्र मत कर अभी तो हम सब तरह के कट बनवाएंगे ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है चौनी से तो शुरुआत की है आदमी जिंदगी भर सब तरह के कट सब तरह की जिंदगी जी लेना चाहता है अभिनेता की भी नेता की भी धनी की भी यशस्वी की भी नाम वाले की भी पुण्यात्मा की भी सब तरह की जिंदगी जी लेना चाहता है और सारे के पीछे यह ख्याल है कि जैसे मैं सदा रहूंगा और यह शरीर मिट्टी का घड़ा है और जब तुम इसको सजाने में समय गवा रहे हो यह घड़ा खाली का खाली तुम इसके ऊपर ही बेलबूटे निकाल रहे हो तुम इस पे चांदी सोना चढ़ा रहे हो हीरे जबरात लगा रहा है और घड़ा खाली है और मौत करीब आ रही है और मौत की फैल पहली फुहार मिट्टी में गिर जाएगा सब तुम्हारा चांदी सोना तुम्हारे सब नक्कासियां तुम्हारे बेलबूटे सब मिट्टी में पड़े रह जाएंगे भरिले पनिहार इसके पहले की यह घटना घटे भर लो आईना तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया शक्ल एक बार जरा देख तो लो देखो अब कैसी नजर आती हो फिर वही आंखों में रंग आता है या झिझक जाती हो डर जाती हो इसी आईने में देखा था वो हुस्न जिसका दुशवार यकीन होता था और पूछा था बड़े नाच के साथ कोई इतना भी हंसी होता है इसमें आईने की खूबी तो नहीं हुन जब था तो नजर आया था पा चुकी थी तुम्हें दुनिया लेकिन तुमने अपने को कहां पाया था और जब अपने को पाया तुमने जाने आईने को क्यों तोड़ दिया हादसा यह भी नहीं है लेकिन देखना अपने को क्यों छोड़ दिया शक्ल एक बार जरा देख तो लो देखो अब कैसी नजर आती हो आज सुंदर हो आईने से बड़ी दोस्ती है आज युवा हो आईने से बड़ा प्रेम है कल बूढ़े हो जाओगे तब आईने पे बड़ा क्रोध आएगा आईने का कोई कसूर नहीं जिंदगी का ये ढंग है जिंदगी एक भाव है बहती हुई चीज है यहां कुछ भी थिर नहीं है यहां थिर की आकांक्षा भ्रांति है इसके पहले की मिट्टी का घड़ा मिट्टी में गिर जाए कांची मारी की गहरिया भरिले पनिहार पानी परत गल जाड़ी पछता है और फिर बहुत पछतावा होगा कुछ करना लिया जब दिन थे कुछ करना लिया जब घड़ी थी कुछ करना लिया जब ऊर्जा थी कुछ करना लिया जब शक्ति थी कुछ उड़ान ना भर ली जब पंख थे कुछ पुकार ना लिया जब वाणी थी जब हृदय ऊर्जा से आपूर् था तब परमात्मा को ना पुकारा तब मंदिर की खोज नहीं की तब बाजारों में ठीकरे इकट्ठे करते रहे जस धुआं के धरोहरा जस बालू के रेत जैसे कि कभी आकाश में चिमनी से उठते धुएं में ऐसा लगता है जैसे मीनार बन गई ऊंची मीनार कुतुब मीनार जस धुआं के धरोहरा जस बालू के रेत या रेत के कोई घर बनाते हैं बच्चे हवा लगे सब मिट गए जस करतब प्रेत जैसे को कोई जादूगर खेल दिखाता हो या कोई प्रेत तुम्हारे मन के बहने ही खड़ा कर लिया हो और करतब दिखाता हो कभी देखा ना रात के अंधेरे में अपना ही टंगा हुआ लंगोट रस्सी पर ऐसा लगता है कि आ गए दोनों हाथ लिए खड़े खुद ही टांगा है लंगोट मगर छाती धक् हो जाती ऐसी ही ये जिंदगी है जस धुआं के धरोरा जस बालू के रेत हवा लगे सब मिट गए जस कर्तव्य प्रेत ओछे जल की नदियां हो बहे अगम अपार इस छोटी सी ओछी नदी में क्यों समय खराब कर रहे हो इसके पास ही बिल्कुल पास ही बहे अगम अपार वहां नाव नहीं बेरा हो वहां नाव भी नहीं लगती उस अपार में वहां कोई बेड़ा भी नहीं है कस पार, और तुम इस छोटी सी नदी में ही जिंदगी खराब कर रहे हो उस अगम में जाना ही होगा आज नहीं कल ये नदी भी उस अगम में गिर जाएगी वहां धन काम नहीं आएगा पद काम नहीं आएगा वहां नाव नहीं बेड़ा हो कस उतरप पार यहां की सीखी कोई कला हाथ नहीं आएगी कुछ उस जगत में उतरने की कला सीख लो कुछ ध्यान सीख लो कुछ प्रेम सीख लो कुछ भक्ति सीख लो धर्म गुरु समरथ हो किसी समर्थ गुरु को खोज लो जाको अदल अपार जिसका शासन अपार पर भी चलता है किसी ऐसे को पकड़ लो जिसकी गति असीम में भी हो गई है उसी का संग साथ मिल जाए तो शायद तुम भी अपार को पार कर जाओ साहब कबीर सतगुरु मिले आवागमन निवार धन धर्मदास कहते हैं मैं तो धन्य हो गया मुझे तो गुरु मिल गए तुम भी खोज लो साहब कबीर सतगुरु मिले आवा गमन निवार आज इतना ही